शिवपुराण रुद्रसिता दक्ष ने कहा ओ नीच तुमने यह क्या किया तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है इसी के द्वारा ठग हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है यह अच्छा नहीं किया तुम निर्दय और सठ हो इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण देवऋण और पितृण से मुक्त नहीं हो पाए थे लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है सन्यासी हो जाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेयस को स्वयं भी नष्ट कर रहे हो मूल मते तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है अतः आज से तीनों लोकों में बिचरते हुए ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा नारद यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था उन्हें तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया यही ब्रह्म भाव है ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं देवरसे इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ आ और पूर्वत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा फिर अपने स्थान पर आ गया तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरे अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से साठ सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया मुनीश्वर मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ तुम सुनो मुने दक्ष ने अपनी दस कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी तेरह कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और सत्ताईस कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृषाश्व को उन्होंने दो दो कन्याएं दी और शेष चार कन्याओं का विवाह तार्थ्य या अरिष्ट नेम की साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से दूसरे लोग उन्हें मजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदंबिका का ध्यान किया साथ ही गजगज गजगदाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनित भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूँ ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी मुनिश्रेष्ठ उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपनी हो गई दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया